आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते आप सुन रहे ब्रह्म आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर श्याम जी हैं जो नेत्र है और बहुत ही अच्छी तरह से उनके पास जो विशेष नुस्खे हैं जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नेचुरोपैथी के द्वारा जो है अपने आप को ठीक रख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जहां पर हम लोग दवाइयां खाते रहते हैं और बीमारी जो है वैसे ही वैसे रहती है जब खाते हैं दवाइयां तो ठीक रहता है बाद में फिर वापस वैसे ही होता है तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर तरीका ये है कि हम लोग जो नेचुरल हमारा जो डाइट सिस्टम है उनको अगर हम लोग समझ लेते हैं और कुछ नेचुरल थेरेपीज़ है जो हमारी भारत देश की परंपरागत जो थेरेपीज़ है उसको जब हम लोग समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में स्थाई रूप से हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन शैली को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ डॉक्टर श्याम जी हैं और आप चाहें तो हमारे विशेष फ़ोन लाइन पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में हो सेहत से जुड़ा हुआ तो ज़रूर मैं फोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं तो चलिए डॉक्टर श्याम जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष एपिसोड में इस विशेष कार्यक्रम में थैंक यू रमेश जी बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जी हमको आज चांस दिया आप लोग के साथ बात करने के लिए जी आज हम लोग ये पूछना चाहेंगे जैसे मौसम के बदलाव में बहुत सारे जैसे सर्दी खांसी और इचिंग अभी ज़्यादातर होता है ये तीन चीज़ें जो हैं सर्दी खांसी थोड़ा साल का सा जुकाम रहता है और इचिंग बहुत होता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं किस तरह का प्रिकॉशन लेना है और नेचुरली कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं एक्चुअली अभी जो सीज़न चल रहा है अभी बरसात आने वाला है तो इसमें सबसे मेन चीज़ होता है पानी का पानी खराब हो जाता है साधारण तो, तो पानी ऑल टाइम बॉइल करके ठंडी करके माने नॉर्मल पानी पीना चाहिए पानी कच्चा पानी कभी भी बरसात में पीना ही नहीं चाहिए अच्छा एक नंबर दो नंबर आपको जब भी इसमें वायरस अफेक्ट ज़्यादा होता है तो अटैक में मेनली जो चीज होता है हेलो नमस्कार एक, एक पेशेंट हमारे साथ है जी जी स्वागत है आपका बताइए नाम बताइए आपका अच्छा जी, बोल रहा हूं। जी जी बताइए क्या तकलीफ है आपको आ, वो मेरे को जो खट्टा खाते हैं खट्टा हाँ, खाते हैं हाँ और कोई ऐसी सब्जी बैंगन है जैसा कुछ खाते है तो सारे बदन में खुद भी आ जाती है अच्छा। तो उसके बारे में आप कुछ तरीका बताइए बता ठीक है। जी जी। मैं आपसे ये सब प्रोग्राम सुनता हूं। अच्छा अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा है बढ़िया है जी जी जी, जी।, जी। अच्छा डॉक्टर साहब कृपा भगवान की आप पर होती है और आपकी <laughs> हम पर होती होती है, है। आपकी हम क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप भी भगवान से जो है आ, उनके साथ बातें करके उनकी याद करके उनसे भी शक्ति ले सकते हैं अभी डॉक्टर श्याम जी हैं वो बताएंगे कि आपका खुजली कैसे ठीक हो सकता है जी ठीक है प्रवीण जी आप, आप सुनिए एक्चुअली के खुजली जब होता है तो ब्लाड का अर्थात खून का कुछ व्यापार है तो इसमें सबसे अच्छा होता है आपका स्टोमक में हीट बढ़ गया है। एक नंबर दो नंबर आपको बेंगन बा कोई खट्टा खाने से आपका खुजली होता है माना एसिड भी बढ़ गया है। तो इसके इसके सहज रास्ता है आप पहले ही मीठा नमक को छोड़ दीजिए पहले मीठा और नमक नमक अच्छा अच्छा ये दोनों को पहले ही थोड़ा दिन के लिए छोड़ दो थोड़ा दिन के लिए नमक कोई भी लीफी वेजिटेबल व कोई भी सब्जी में बहुत सब्जी में नमक होता है आप ज़्यादा ग्रेप्स ज़्यादा चेरी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी एक चकोतरा जो होता है ना बड़ा जो नींबू होता है मौसम में होता है संतरा होता है इसमें भी बहुत ये साइटस फूड जिसमें होता है विटामिन सी आपको विटामिन सी कम हो गया तो विटामिन सी चाहिए आपको खून को प्योरीफाई करने के लिए विटामिन सी मेन दवाई होता है जी जी तो आप क्या करो पहले विटामिन सी ज़्यादा खाओ सेकेंडली आपको नमक कर मीठा अभी थोड़ा दिन छोड़ दो बैंगन आरवी जिमिकंद भिंडी छोड़ दो सेकेंडली थर्डली आप क्या करना मेहंदी पाता आपके पास रहे तो मेहंदी ग्रीन मेहंदी लिप्स जी खुजली के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मेहंदी लिप्स 100 मेहंदी लिप रात को पानी में भिगो दो और सुबह वो मसल करके वो पानी पी लो देखना 10-15 दिन के बाद में आपको ये एलर्जी जैसा खुजली एकदम सौदा काल के लिए चले जाएँगे क्योंकि मेहंदी क्या करता है आपको स्टमक को हीट को बैलेंस कर देंगे और खून को प्योरीफाई कर देंगे तो इसलिए मेहंदी एक सौ लेना उसके एक ध्यान देना रेगुलर नहीं खाना इक्कीस दिन के बाद तो छोड़ देना 21 वन डेज ही लेना मेहंदी लिप्स कितना कितना खाना है 100 मेहंदी लिप्स वो पानी में रात को भिगोना एक ग्लास पानी में उसको मसल करके वो पानी से छान के पी लेना ऐसे 21 दिन पीने से आपको सदाकाल के लिए एलर्जी चले जाएंगे माना खुजली चले जाएंगे ब्लड प्यूरिफाई हो जाएंगे और सेकेंडली आपको बोला था जी विटामिन सी जिसमें नींबू होता है संतरा होता है मौसमी होता है चकोतरा होता है इसमें आपको देखना ज़्यादा खाने से आपको नमक खाने का भी जरूरत नहीं होंगी ज़्यादा और नमक यदि थोड़ा खाए तो सेंधा नमक ही थोड़ा खा सकते हैं ये थोड़ा दो तीन चीज़ करने से आपको खुजली चले जाएंगे जी बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया है और प्रवीण जी आप सुन रहे हैं तो एक बार फिर से नोट कर लें कि आपको क्या करना है आपको नमक और चीनी जो है शक्कर जिसको कहते हैं वो बिल्कुल पंद्रह बीस दिन के लिए एक महीने के लिए आप बंद करें उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा जैसा आपको ज़रूरत हो तो चालू कर सकते हैं नहीं तो डॉक्टर साहब ने आपको सब्सिट्यूट बताया है जैसे कि आप ऑरेंज संतरा नींबू ये सारी चीज़ें आप ले लेंगे हरा पत्तियां जो पालक वगैरह इसका सब्ज़ी अगर खाते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में जितना आपको नमक चाहिए उसमें मिल जाता है तो एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर तरीका आपको बताएं खुजली ख़त्म करने के लिए और आपका पेट में जो हीट है उसको कूल करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि एक पत्ता जो है आ, मेहंदी का वो आप रोज़ रात को भिगा दें और सवेरे उसको छन्नी करके पानी उसका जो है आप पी लेना है एक ग्लास में तो इस तरह से 21 दिन तक अगर मेहंदी का पानी आप 21 दिन तक पीते हैं तो आपका खुजली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा पेट भी ठंडा रहेगा और आप तरोताज़ा भी महसूस करेंगे आप सभी जो भी खुजली है आपका वो पूरा ख़त्म हो जाएगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि इस मौसम के बदलाव में जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि सर्दी जुकाम होता है थोड़ा सा इचिंग जो आता है इसमें हम लोग टेम्प्रेरी जैसे आपने कहा कि गर्म पानी लेना है और इसके साथ में और क्या करना है एक्चुअली uh, पानी पहले भी बोला था पानी सबसे दूषित हो जाता है बस बरसात में जी जी। तो पानी ऑल टाइम बॉयल करके नॉर्मल करके पीना चाहिए सेकेंडली आपको जब भी आप एक्चुअली वायरस अटैक होता है जब किसी का वायरस अटैक हुआ किसी का खासी शर्द हुआ तो आपको पहले उसके सामने आने के आपको मुंह में कापड़ा बांधना या मुँह में कोई माँ प्रिकॉशन ले प्रिकॉशन लेना चाहिए एक और कॉलर अपने साथ हैं हेलो सर आपका जो मैं आपका जो आंसर है मैंने सुन लिया जिससे में, में कर लूंगा हाँ हाँ फिर एक और क्वेश्चन जी जी बताइए मेरा स्टूडेंट है मैं सर हूँ इधर मेरे गांव में आ, मेरा स्टूडेंट है उसका जो वॉइस है वो दो साल से चला गया है आ, पूरी तरह से चला गया है हाँ, आवाज बिल्कुल आता ही नहीं मैंने आपका जो एक प्रोग्राम आता है सब सुना है अनुलम बकरी का जो भी आप कहते हैं जी जी जी वो तो सब उसको दिखाया बताया पर वो करता नहीं है आहा, आहा। उसका ब्याह हो गया उसको एक भगवान ने एक बच्चा दे दिया है लड़का है नहीं, नहीं। आ, कोई दिक्कत नहीं आवाज चला गया है तो वो उसके माता पिता बार बार मेरे को फोन करते है कि आप कैसा करो आप तो बताओ, वो नहीं ओके, ओके, आ रहा तो तो है जी, जी, हाँ। आ दो साल से। दो साल से बच्चा का एज कितना उम्र कितना तो शादी हो गया उसका अच्छा पच्चीस तीस साल पच्चीस तीस तो साल अठारह तो साल अठारह साल होगा अठारह एक्चुअली uh, उसको uh, कितना दिन हुआ गैस दो, कितने दो दीन? साल दो दो साल हुआ ठीक है एक्चुअली आप सुन लीजिए उसमें क्या करना आपको uh, जीव होता है ना जो छोटा जीव होता है उसका कुछ प्रॉब्लम होंगे गया एक्चुअली उसमें कहते हैं एक आंगुल से छोटा जीभ के ऊपर रोज महसाज करना चाहिए आंगुल जी एक तो पहले मैसज चाहिए और पहले ठीक उसके पीछे ने जो गर्दन होता है ना गर्दन के पीछे एक अल जीप बोलता है जो छोटा जीव जीव होता है उसका एक पॉइंट होता है उसमें मैसेज करने से ही बात खुल जाता है तो दोनों मैसाज अर्थात गर्दन में और जीप के ऊपर छोटा जीप में रोज मैसाज चाहिए सुबह शाम सेकेंडली आंवला जो होता है ना आमलो की जिसको बोलते हैं घुसबेरी बोलते है उसको कच्चा चबाना पड़ेगा उसको कच्चा रोज सुबह शाम उसको कच्चा चबा के चबा के खाना पड़ेगा सेकेंडली कुछ भी चीज़ हो गीला नहीं खा के उसको सॉलिड जैसा फाइबर चीज ज़्यादा चबाना पड़ेगा आपको जीप को जिप को ऑल टाइम एक्सरसाइज चाहिए जीवा का जीवा का एक्सरसाइज कम हो रहा है उसको जीवा का निश्चय पैरालिसिस हो गया जैसे जी टांग पैरालीसिसिस बोलता है तो उसमें सबसे बेस्ट थेरापी होता है आंकूपक्चर इसको बात करने के लिए सेकेंडली होम्योपैथी में एक दवाई ले सकते हो कैलक्रिया फ्लोर कैलक्रिया फ्लोर थ्री एक्स व सिक्स एक्स गोली तीन बार गर्म पानी में रोज लेना दो बार जीवा के ऊपर और गर्दन में मैसाज करना आम लोग की जैसा एक कच्चा चबाना पड़ेगा जीवा बैलेंस चाहिए मैंने जीवा का एक्सरसाइज चाहिए इसलिए कुछ भी चीज़ गीला नहीं खा के मैंने कोई जूस नहीं पी के उसको मैसज करने के लिए हाँ एक्सरसाइज करने के लिए उसको चबा के चबा के खाना चाहिए जी प्रवीण जी थोड़ी देर रुकी हमारे साथ एक और कॉलर हैं हेलो म शांति नमस्कार नाम बताइए बताइये हाँ प्रेमानंद जी बताइए कैसे हैं आप ठीक है किसका है पाइल्स का, का तकलीफ है ठीक है ठीक है वो मैं उसके ऊपर बात करते हैं कितने टाइम से है ये पाइल्स आपको ये तो साल से है लेकिन मेरे को प्रॉब्लम बाहर निकलता है जलन, जलन वगैरह होता है क्या वहाँ पर जलन पहले होता था दर्द होता है दर्द भी नहीं हो रहा है दर्द भी नहीं हो रहा है ना दर्द भी नहीं है बिल्कुल तो हाँ हाँ तो हाँ हाँ तो तो अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके ओके ओके ओके सुनिए एक्चुअली ये पाइल्स जो आपका इसमें सबसे मेन चीज है कॉन्स्टिशन कॉन्स्टिपेशन अर्थात आपके पास एसिड है कॉन्स्टिपेशन के कारण से वो नीचे आ जाता है अर्थात टाइट हो जाता है आपका ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है नीचे आ जाता है सबसे पहले आपको बुद्धि रखना पड़ेगा मौन रखना पड़ेगा जो कैसे हम इजी प्रोसेस में कॉन्स्टिपेशन के ओवरकम करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कॉन्स्टिपेशन से सबसे फायदा होता है आपको हर चीज़ फाइबर लेना पड़ेगा हर चीज़ फाइबर खाना पड़ेगा और सेकेंडली पानी भी बहुत बार पानी पहले ही बोला पानी बॉयल करके नॉर्मल करके पीना और पानी खूब ज़्यादा पीना चाहिए सेकेंडली थर्डली आपको जो भी खाना फाइबर ज़्यादा लेना अर्थात सलाद तीन टाइम अच्छा से खाना पड़ेगा फोर्थली आपको जितने हो सके इसमें भी खट्टा जो साइट्रस फूट्स है ना वो फ्रूड्स ज़्यादा लेना पड़ेगा साइट्रस फूड्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा फाइवर चीज़ ज़्यादा लेना पड़ेगा और रात को आप एक बार सप्ताह में दो तीन दिन कैस्टोराइल कैस्टोराइल एक चम्मच और एक चम्मच यशुब गुल रोज़ नहीं लेना क्योंकि इसमें दस्त जैसा होता है इसलिए दो तीन दिन आप क्या करना उसमें गर्म पानी बा दूध से दूध में न दूध यदि सबसे अच्छा दूध होता है इसमें बगरी का दूध बगरी का दूध में वो डाल के पी लेंगे तो आपको एक गुदा नहीं आएंगे क्योंकि गुदा का ऊपर प्रेशर नहीं आएगा आपका अपने आप लैट्रीन हो जाएंगे थर्डली गुदा को समाप्त करने के लिए एक अच्छी सिस्टम है गुदा को एकदम समाप्त हो जाएंगे अपने आप आप क्या करना रोज़ होम्योपैथी एक मेडिसिन होता है थूजा थूजा आप एवरी वीक में दो बार टू थूजा टू दो दो ड्रॉप्स मैंने सोमवार लेना तो शुक्रवार लेना ऐसा करके सप्ताह में दो बार लेंगे धीरे धीरे आपको ये गुदा समाप्त हो जाएंगे गुदा ऊपर नीचे नहीं आएगा तो सेकेंडली एक मास के बाद वो थुजा का वन एम लेना ऐसा करके वो आपका गुँधा नष्ट हो जाएगा माने आपको उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो प्रॉब्लम चले जाएंगे लेकिन हर समय ध्यान देना कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्राई चीज़ सूखा चीज़ जैसे मुरमुड़ा जैसे बिस्किट जैसे तला हुआ जैसे फ्राई चीज़ जैसे आपको कोई भी मिर्च मसला ये सब खाना एकदम बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉन्स्टिवेशन को ठीक करना पड़ेगा इसलिए कोई भी सूखा चीज़ तला हुआ चीज़ खाना नहीं ठीक है परमानंद जी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया आपको जो है फाइबर और विटामिन सी का जो भी है नींबू वगैरह का ज़्यादा सेवन करना है सलाद ज़्यादा लेना है और आ, तली हुई चीज़ें या फिर बिस्किट इस तरह की चीज़ें नहीं लेना है और साथ में तूजा 200 जो है हफ्ते में दो बार सोमवार और शुक्रवार को आप कितना लेना है एक एक दो दो ड्रॉप्स दो दो ड्रॉप्स पानी दो में डाल के पानी थोड़ा सा जीप में डाल देंगे अच्छा डायरेक्ट दो बूंद जो है आप जीप में डाल के ऊपर से पानी पी सकते हैं। पानी नहीं पी पानी नहीं पीना है ठीक है दो बूंद आपको उसमें डायरेक्ट अपने मुँह में डाल देना है और ये दिन में हफ्ते में दो बार और इस तरह एक महीना आप ले लेंगे तो उसके बाद फिर 200 के बाद एक वन वन वन एम वन एम वाला जो है तूजा वो आप लेके वो एक महीना आप ले लेंगे तो आपका ये गुदा वाला प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटिन्यू आपको जो है कॉन्स्टिवेशन का प्रॉब्लम के कारण ये होता है तो उसके लिए आपको खाने पे परहेज करना होगा ध्यान देना होगा तो चलिए परमानंद प्र, जी बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा और बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें होती हैं तो उनका भी शायद जवाब मिल गया होगा कई लोग डर के मारे पूछते नहीं ये सब चीज़ें लेकिन आपने पूछा बहुत अच्छा किया और एक मैसेज प्रवीण जी इसके पहले जो फ़ोन किया था गुजरात वाले वो जो उनका दो साल से आवाज़ बंद है तो उसके लिए आपने बताया वो फिर से एक बार रिपीट करते हैं जैसे छोटा जीव अंदर में होता है और उसको जो है मसाज जरूर करना है आपको और गले गले के से गर्दन पीछे, से पीछे पीछे, पीछे, पीछे, पीछे, पीछे साइड में हाँ, सर के पीछे सर के पीछे नीचे साइड में नीचे साइड में वहाँ पर भी आपको जो है मसाज करना तो ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा तो कुछ समय के बाद ठीक होगा और साथ में दवाई कौन सा दवाई बोला था कैलकेरिया फ्लोर कलकेरिया फ्लोर ये होम्योपैथिक मेडिसिन है ये छे छे गोली छोली दो बार तीन बार दिन में तीन बार लेना गर्म पानी गर्म पानी के साथ छे गोली दिन में तीन बार कैल्केरिया फोर्स और ये कितना महीना लेना है ये एक दो मान नहीं दो तीन महीना ले लो जब तक आपका आवाज़ ठीक से हो नहीं जाता या ठीक से आवाज़ आपका आ नहीं जाता है तब तक आपको कंटिन्यू करना है और मसाज भी छोटा जीबान जो अंदर में है और गर्दन के पीछे सर के नीचे जो है बैक में वहां भी मसाज जरूर करना है तो ये कंटिन्यू दो प्रोसेस आप करके देखिए फिर आप बाद में फ़ोन करना तो और अच्छा हमको पता चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से आपसे हम जुड़ते रहेंगे दस बजे तक हम है डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम सेहत ऐसी से जुड़ा हुआ आप बेझिझक पूछ सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो देखो अब तुम यहाँ गंदगी आरोप बैठी और फिर लोगों के खाने पर बैठ कर उन्हें बीमार करोगी विद्या बालन जी मुख्य बात कर रही है और नहीं तो क्या काफी अब आप लोग तो समझते नहीं कि खुले में शौच करने से बीमारियां फैलती हैं। सोच मक्खियों को ही समझा दो शायद यही समझ जाए और हमारे स्वास्थ्य का ख्याल कर ले सोचने की बात तो है तो सोचो घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो जहां सोच वहां शौचालय स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी नमस्कार आप आप आप 90.4 एफएम रमेश रमेश जी जी बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं हाँ आप? आप मेरे एक बात का जी जी बताइए बताइए डॉक्टर में को एक साल पहला का खाने का पत्ता हाँ हा। का, का इतना मगध की बीमारी फैली गयी जली जली जली हर पत्ता हो गया <laughs> क्या बात है जे जे और कैसे हैं आप देखा देखा देखा <laughs> बहुत बहुत-बहुत कचरा वाला देखा की छाया में धन्यवाद शुक्रिया नहीं नमस्कार का पत्ता बहुत अच्छा अच्छा आपके पास है बहुत ज्यादा बहुत है मेरे पास अच्छा चलिए अच्छा, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात बताए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट ये हमारे रमेश जी राजनपुर वाले और खेती में ही अपना काम करते खेती में रहते नीम के पेड़ के नीचे और उनको जो पहले प्रॉब्लम हुआ था आंखों का और इसका उसका तो वो किसी ने बताया था उन्हें कारंज का पत्ता खाइए तो उस टाइम से वो खा रहे हैं तो सब ठीक हो गया उनका दिमाग भी ठीक चल रहा है और आंखें भी दिखाई दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है <laughs> <laughs> बहुत अच्छा <laughs> बहुत ही अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मौसम के साथ हमने बात करना शुरू कर दिया था और गर्म पानी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बारिश में जो पानी है वो थोड़ा सा आपको जेम्स वगैरह उसमें ज़्यादा रहता है तो उसको गर्म करके आप पीते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है इसलिए कंटिन्यू गर्म पानी हाँ। सेकेंडली जो एंटीबायोटिक जो हम लोग एलोपैथी मेडिसिन लेना पड़ता है इसके लिए हाँ। तो नेचुरोपैथी में एंटीबायोटिक भी आपको लेना पड़ेगा इस जैसे होल्दी होता है जैसे दालचीनी होता है जैसे गिलोई होता है जैसे तुलसी होता है जैसे काला नमक होता है इस सब का काड़ा आपको एंटीबायोटिक का काम करेगा आपको सर्दी जगह होने नहीं देंगे जैसे मूलोटी होता है क्या क्या बोला मूलहटी दालचीनी गिलोई हल्दी तुलसी काला नमक इसमें कोई भी टाइप का फीवर आए कोई भी टाइप का फीवर है कितने भी फीवर है काला नमक को थोड़ा भून के रोस्ट करके लाल करके रखना पड़ता है और इसमें डाल के इसको काढ़ा पीना पड़ेगा तो काढ़ा पीने से आपको पास जो वायरस अटैक होता है तो वो नहीं होंगे एंटीबायोटिक का काम करेगा ये तो बहुत फायदा करी चीज़ है ये बरसात में इसका काढ़ा पीना जैसा हम लोग चाय पीते हैं तो वैसे ये काढ़ा पीना काढ़ा पीना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम कुछ सुन रहे हैं बारिश में अब अगर आप कुछ नई चीज़ पीना चाहते हैं तो इस तरह का जो है काढ़ा बना के आप पियेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और आपको नया कुछ पीने का भी आनंद आएगा एक और मैसेज आया है किरण जी लिखते हैं कि एंगजाइटी का उनको प्रॉब्लम है एंगजाइटी हमेशा रहता हाँ। है तो उसके लिए क्या करें डिप्रेशन एंग्जाइटी जो होता है ये एक्चुअली इसमें सबसे फर्स्ट चाहिए मेडिटेशन क्योंकि हम लोग का सोच ही हम लोग का डिप्रेशन लेके कर देता है क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं हम उस सोच के अंदर में जाते नहीं जो क्या हम सोचते हैं तो इसमें राज्यों का मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है सेकेंडली कुछ चीज़ होता है जो कुछ खाने का नेचुरोपैथी का चीज़ होता है जो खाने से आपको डिप्रेशन से मुक्त हो सकते फ्रेंडली जो हम फ्रेंडली बोल सकते हैं जी अभी अभी जो भी खाना खा रहे हैं सब केमिकल खाना खाते हैं हम लोग हर चीज़ में केमिकल इंजेक्ट होता है इसीलिए केमिकल इंजेक्ट के कारण से क्या है हम लोग का सोच भी बदल जाता है चिंता भी फ्लक्चुएटेड हो जाता है इसलिए कोई भी चीज़ खाना है पहले फिटकरी या नमक डाल के उसको गर्म पानी में धुलाई करना चाहिए थर्डली कोई भी चीज़ अभी कच्चा डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए जैसे आप आम खरीद करके लेके आना तो डिप्रेशन एंजाइटी कहाँ से होता है कोई ना कोई अंदर में कोई फेयरनेस अर्थात एफ्रेडनेस अर्थात भॉई डर डर बैठ जाता है जो डर तीनों चीज़ होता है हम लोग सारा पृथ्वी में तीन चीज में हम डर करते हैं एक है हम जो पाया वो खो जाने का डर है जो पाया वो खो जाने का डर दोस्त हमारे साथ है हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार।, नमस्कार जी जी नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं क्या नाम है नीता, नीता जी बोलिए कैसे हैं आप क्या तकलीफ है हेलो ठीक है शायद फोन कट गया कोई बात नहीं अच्छा एंजाइटी के बारे में जो बोल रहे हैं एंजाइटी के बारे में सबसे पहले हम लोग को चाहिए जो खाना खा रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक चाहिए केमिकल नहीं चाहिए तो केमिकल यदि आ ही गया है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए अभी बाहर में तो बहुत मशीन आ गए लेकिन हम घर में क्या करना चाहिए घर में फिटकारी होता है और एफोसम सॉल्ट होता है मैंने मैग्नीशियम सल्फेट ये डाल के उसको गर्म पानी में कुछ खून रखना चाहिए उसके बाद छिलका उतार के वो खाना चाहिए हम लोग अभी नेचुरोपेथी करते हैं किंतु नेचुरोपैथी में अभी हम लोग ज़्यादातर तो सीखते हैं जो कच्चा खाओ hmm. तो अभी कच्चा खाना बहुत हार्मुल है क्योंकि हर चीज़ में इंजेक्शन होता है इसमें बीपी पी में लो होता है जो खाने से वो चीज़ खाने से बीपी लो हो जाता है hmm. इल्ला हाई हो जाता है hmm. जैसे लौकी एक दिन लौकी खाने से बीपी लो हो जाता था हा, हा। आज की वो लौकी बड़ा बड़ा लौकी खाने से बी हाई हो जाता है क्यों <laughs> मेन कारण इंजेक्टेड हमको मेरा अनुभव से हमें बात कर रहे हैं लेकिन आ, आपको जो भी खाना है केमिकल फ्री खाना चाहिए तब तो एंगजाइटी बहुत कम हो जाता है इससे क्योंकि जो केमिकल आता है उसमें सोच बदल जाता है उसमें एसिड बढ़ जाता है इसमें हार्मोन सिक्रेशन डिफरेंस हो जाता है तो इसलिए खाने में जो भी खाना खाओ उसमें पहले उसको प्यूरीफाई करो सेकेंडली मेडिटेशन के बारे में जो बोला तो मेडिटेशन कोई भी जगह जाके राज्यों का मेडिटेशन आपको सीखना चाहिए सोच को चिंता को चैनलाइज करने के लिए थर्डली आपको जो भी खाना खाओ एंजाइटी में भी बा ब्लड को प्योरीफाई करने में भी बात सोच को चिंता को चेंज करने के लिए भी विटामिन सी हम लोग का कुदरत में भगवान का एक बड़ा आशीर्वाद है विटामिन सी विटामिन सी हम लोग का शरीर में पर तो रहे तो एंग्जाइटी कम हो जाएंगे विटामिन सी कम हो जाता है तब तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है विटामिन सी आपको खून को टोटली प्योरिफिकेशन एवं खून को डिटक्स कर देता है इसलिए ज़्यादातर आप केमिकल चीज़ कम खाओ और ज़्यादातर विटामिन सी टाइप का चीज़ जो ज़्यादा है फॉल होता है वो सब्जी में भी होता है वो चीज़ ज़्यादा खाएँगे और नमक मिर्ची तेल इसमें एंगजाइटी बढ़ेगा क्योंकि मिर्ची ज़्यादा खाएँगे तो आपका क्रोध गुस्सा बढ़ेगा नमक और जो चीनी व मीठा जो खाएँगे आज जो चीनी होता है उसमें ब्लड टोटली इम्प्योर हो जाता है इसलिए नमक से भी आपको परहेज करना पड़ेगा नमक यदि फोर्टी ईयर्स हो जाए तो नमक कम करना ही चाहिए एवं नमक नहीं काम करेंगे तो सबसे हार्मफुल काम कर देते हैं। मैंने उसमें किडनी के ऊपर प्रेशर प्रेशर आ जाता है किडनी लॉस व किडनी हार्मफुल कर देते हैं इसमें आपको सारा शरीर के जो प्यूरीफाई सिस्टम वो नष्ट हो जाता है इसलिए नमक मिर्ची तेल फ्राई चीज़ ये सब चीज़ आपको एंजाइटी के लिए एकदम सीधा साधा खाना पड़ेगा सबसे मेन जो चीज़ बार बार हम बोल रहे हैं आपको थिंकिंग आपका अंदर में जो डर है भय है वो भय को किसी अच्छी एक्सपर्टिस्ट के पास जाके राज्यों का मेडिटेशन हो साइक्रेटिक हो किसी एक्सपर्टिस्ट के पास जाके इस भय से आपको मुक्त होना सबसे मेन काम है क्योंकि इस भय से नहीं मुक्त होंगे तो आपका एंग्जाइटी नहीं जाएंगे और एंगजाइटी से आपको हार्ट का प्रॉब्लम किडनी का प्रॉब्लम आपका एसिड का प्रॉब्लम आपका विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व सब भय से कम हो जाएंगे भय से ज़्यादा हो जाएंगे आपके, इस सब प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएंगे इसलिए सबसे मेन चीज़ आपको प्योरीफाई खाना खाओ विटामिन सी ज़्यादा खाओ आपको जो भी खाना पानी जो पिएंगे वो पानी भी प्यूरीफाई चाहिए बीपीएल पी पानी नहीं पीना चाहिए बी पी एल माना बिस्पिनल बिस्पिनल मीनिंग जो प्लास्टिक बोटल में हम लोग पानी पीते हैं वो भी एक एंजाइटी का एक कारण हो जाता है प्लास्टिक बोतल में पानी माना उसमें बीपीएल रहेंगे तो आपका ये सब चीज वो दोस्त हमारे साथ है ओके हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार uh, नमस्ते नाम बताइए uh, मेरा नाम नितु है नितु मैं से बोल रही हूँ जी जी बोलिए uh, बोलिए होता है और uh, फोन काटता हूँ मैं आपको डॉक्टर साहब बताएंगे ठीक है, नहीं, नहीं, है। नहीं। हाँ, जी 40, 40 नीता Actually, जी ने पूछा है गले का जो प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली थायराइड के कारण से ही हो रहा है अभी तो इसमें क्या करना इसमें फर्स्ट काम करना आपको जो आपको इसमें बहुत सारे चीज़ खाना माना हो जाता है जैसे पत्ता जो चीज़ हम खाते हैं ब्रोकोली जैसे जैसे पत्ता ब्रोकली पत्ता गोभी फूलगोभी ये सब चीज़ कैवेज माने पत्ता गोभी जो बोलता है ये सब चीज़ खाना माना हो जाता है थायरॉइड के मैटर में आपको दालें भी खाना माना हो जाता है आपको गले का प्रॉब्लम है माना ये सब चीज़ आगे पहले बंद कर दो दालें चीनी पत्ता गोभी फूलगोभी ब्रोकली फालुक सिर्फ धनिया आप खा सकते हो धनिया कच्चा धनिया थायराइड के लिए बहुत करी चीज़ ग्रीन धनिया ग्रीन धनिया का जूस आप रोज़ पीते रहो तो आपका गले का प्रॉब्लम और थायराइड का प्रॉब्लम धीरे धीरे मिट जाएंगे सेकेंडली आपको कुछ भी खाओ आगे पहले भी हम दूसरा जो पेशेंट को बोला था कुछ भी खाओ तो प्यूरीफाई करके खाना पड़ेगा थाइराइड में भी आपको डिरेक्ट केमिकल चीज़ खाएँगे तो ये बढ़ेगा इसमें भी आपको प्यूरीफाई करना, करना पड़ेगा पड़े। पड़े गर्म पानी में फिट करिए व एपोसम सॉल्ट मैक्ग्नेशियम सल्फेट डाल के आपको उसको अच्छे से धुलाई करके छिलका उतर के खाना पड़ेगा और जो बोला जो ग्रीन ग्रीन जो ध्वनिया होता है ये थायरॉइड के लिए बहुत अच्छा लाभ होता है थर्डली आपको जो जो पेठा बोलता है ना जो भोबड़ा बोलता है व कुमड़ा बोलता है बड़ा बड़ा पीला टाइप का होता है जो सब्जी पीला वाला हाँ उस सब्जी का आपको बीज रोज़ 25 ग्राम खाना पड़ेगा उस सब्जी का जो बीज होता है कुम्हरा का जो बीज होता है एवरी डे 25 ग्राम आपको लेना पड़ेगा थर्डली आपको यदि काउ यूरिन आप पी सकते हो रामदेव जी का काऊ यूरिन व कोई कंपनी का काऊ यूरिन आपको इसके लिए बहुत फ़ायदा करता है थर्डली आपको जो आ, काला अगरट होता है मतलब पुराना अगरट अगरोट जो न्यू होता है पुराना होता है काला काला अगरट रोज खाए तो गले का प्रॉब्लम चले जाएंगे। फोर्थली जो हम बोला एंटीबायोटिक काढ़ा बोला था आपको पहले ही सर्दी जुकाम के लिए वो काढ़ा भी बना वो के काढ़ा भी बना के आपको पीना पड़ेगा एक और साथी है हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए जी नाम बताइए गर्दिश जी जी बताइए क्या तकलीफ गर्दीश जी बताइए क्या तकलीफ है, तो तो तो है। सुनाई नहीं दे रहे ठीक से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है हाँ अच्छा कितना उम्र है उनका 60 पैंसठ ओके ओके इनके आँखों दस्त हो रहा है सिस्टी, हाँ, सिस्टी हाँ, का ओके, है, तो क्या है? हाँ, ओके, तो दस्त में सबसे अच्छा होता है आपको जो ड्राम स्टिक होता है ना सहजन बोलता है हाँ, हाँ, दस्त में फर्स्ट काम करना वो पानी भी सबसे मेन चीज होता है थर्डली जो सेकेंडली जो ड्राम स्टिक होता है इंग्लिश में ड्रामस्टिक बोलता है हाँ, हिंदी में सहजन बोलता है सहजन और शायदा भी शिंगा भी बोलता है इसका फूल इसका पत्ता इसका फल इसको जूस बनाना पड़ेगा थोड़ा दो चार चम्मच hmm. जूस बना के नारियल पानी से पीना पड़ेगा hmm. तो पीने से दस्त कम हो जाता है hmm. सेकेंडली आपको जो भी खाना दस्त के समय जो भी खाना खाना है सॉलिड उसमें केला पक्का केला यूज गुल एकदम ताज़ा दही ये बार बार थोड़ा थोड़ा बार बार खाना पड़ेगा ये खाने से आपका दस्त नहीं होंगे दस्त होने का मेन कारण होता है आपको कोई भी केमिकल चीज़ खा लिया बा, गुरुपाक पाक रिच चीज़ खा लिया फ्राई चीज़ खा लिया और नहीं तो आपका पानी में कुछ प्रॉब्लम आ गया पानी में विशुद्ध पानी आ गया तो ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा पानी एकदम प्योर पीना पड़ेगा बॉयल करके ठंडा करके पीना पड़ेगा कुछ भी चीज़ खाना है कच्चा कुछ भी चीज़ खाना नहीं डायरिया में कच्चा कुछ भी चीज़ खाना नहीं दूध पीना नहीं रोटी खाना नहीं चाहपाती जो गेहूं का रोटी होता है ब्रेड होता है खाना नहीं कोई भी मटर हो दाल हो दाना जो चीज़ होता है वो नहीं खाना चाहिए आपको दस्त के समय ध्यान देन देना पड़ेगा आप हर समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना जैसे केला यूसपगुल दही ये खाने से आपका दस्त ठीक हो जाता है और जो बोला था आपको का जूस के साथ थोड़ा सा नारियल पानी।, पानी पीने से दस्त ठीक हो जाता एक है एक और दोस्त अपने साथ है ऋषभ हाँ। कुमार, कुमार जी बोलिए क्या तकलीफ है कांचोली से काच्छोली से काच्छोली से जी जी बोलिए बोलिए कितना नंबर नंबर नंबर आया है है है करीब नंबर है। नंबर, okay, अच्छा अच्छा ओके okay. ठीक कितने समय से हैं ये 10 दो साल दो साल धीरे धीरे नंबर बढ़ते ठीक है ऋषभ जी मैं अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आप ध्यान से सुनिएगा रेडियो ठीक है ठीक है ऋषभ जी एक्चुअली आपको जो चाहिए फर्स्ट काम है आँखों का ठीक रखने के लिए नंबर कम करने के लिए नंबर आ, बैलेंस करने के लिए आपको फर्स्ट काम रोज़ ब्लिंग करना पड़ता है ब्लिंग माने जो भी बाहर में जाओ तो घर में लौटते समय उसको धुलाई करना चाहिए धुलाई उसको आँखों का आग डुबा के एक छोटा सा आ, आई कप होता है उसमें त्रिफला पानी रखना पड़ता है त्रिफला पानी में उसको छान के त्रिफला शुद्ध पानी में आग डुबा के आँख को अच्छा से ब्रिंग करना पड़ेगा सेकेंडली आंखों को आपको एक्सरसाइज है जैसे आंखों को मनी को चारों तरफ घुमाओ आंखों को ऊपर नीचे कराओ जोर से चिपक लो जोर से छोड़ दो ये सब करना पड़ेगा थर्डली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने पत्ता वाली सब्जी होता है उस सब्जी जैसे करौन का पत्ता हो जैसे आप पत्ता पालक हो, पत्ता हो जैसे ब्रोकली हो धनिया हो इसके पत्ता खूब खाना पड़ेगा खूब खाना।, खाना।, खाना पड़ेगा थर्डली सबसे अच्छा होता है यदि गाजर विटामिन ए का कमी है आपका विटामिन ये ज़्यादा चाहिए तो विटामिन ए हाँ एक मिनट एक मिनट हाँ विटामिन विटामिन ए आपको पूरा मैंने सारा दिन आपको आंखों का जल्दी काम करना चाहिए तो सारा दिन तो भी सारा दिन आपको बीच बीच में, में गाजर ही आप खाते रहो गाजर ग एप्पल हाँ एक मिनट सर हेलो नमस्कार नमस्कार हाँ जी नाम बताइए जी बोलिए मैं पूछना चाहता है है क्या सुनाई नहीं दे रहे हैं ठीक से बोलिए आपका रेडियो रेडियो बंद करके आप बोले गर्मी हुआ ठीक वीरू जी आपका रेडियो जो है ज़्यादा वॉइस कर रहा था पीछे से और आपकी आवाज़ डबल सुनाई दे रहा था मैं जितना सुना उस हिसाब से डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा गर्मी शायद इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करें गर्मी ज़्यादा होंगे तो पहले आपको हम इंचिंग के लिए एक नुस्खा बोला था गर्मी तुरंत कम करने के लिए एक तो मेहंदी पता पानी में पी लो एक पानी में पत्ता मिक्स करके पी लो सेकेंडली आपको पेट एक गीला कपड़ा व गीला मिट्टी रात को सोते समय पूरा नावी के ऊपर नीचे पूरा पेट में लगा के सो जाओ hmm. तो इसमें और सेकेंडली थर्डली आपको खूब पानी पीना पड़ेगा फोर्थली गर्म चीज़ जो गर्म मसाला होता है तेल होता है मिर्ची होता है चीनी होता है नमक होता है इसमें गर्म बड़ा देते हैं। ये सब चीज़ आपको थोड़ा दिन छोड़ना पड़ेगा hmm. और सब्जी में ठंडी और चीज़ें होता है जैसे धनिया होता है बहुत ठंडी चाय पीना है तो चाय बहुत गर्म होता है चाय पीना है तो जीरा धनिया पुदीना सबको बॉयल करके इसको दो बूंद नींबू डाल के पिओ तो ठंडी हो जाएंगे आपका और सबसे मेन चीज़ आपको पहले ही बोल दिया जो मेहंदी पाता तुरंत देखना आपका ठंडी हो गया एक सौ जैसे खून आता है।, है जैसे गर्मी से आपको नाक से खून आता है मुख से खून आता है वो भी आपको एक सौ मेहंदी पाता रात को भिगो के सुबह उस पानी मसल करके पी लो तो आपका पेट एकदम एवं शरीर का गर्मी कम हो चली बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे दोस्तों के साथ हुआ है और मैं कहूँगा कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब ठीक रखने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं आप जनरली भी जब भी आप सब्ज़ी लेके आते हैं घर में तो मुझे लगता है कि आपको उसको जो है जो अपना एप्सन सॉल्ट है उसके पानी में डाल के अच्छी तरह से उसको धुलाई करो पिटकरी डाल के फिर उसके बाद छिलके निकाल के जो है आप उसका सब्जी का इस्तेमाल करो इससे किसी भी तरह का हमारे अंदर केमिकल नहीं जाएगा पहली बात तो ये है और साथ में अब बारिश का समय आ गया है और इस समय जो है आपको गर्म पानी अवश्य पीना है बॉयल करके आप पानी पूरा दिन जो है बॉयल पानी ही यूज़ करें तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है और आपको स्किन डिज़ीज़ या किसी भी तरह का एलर्जी जो है वो नहीं हो सकता है और थोड़ा सा हमें स्फूर्ति रहे इसके लिए क्या करना है एनर्जेटिक हम, हम रहे इसके लिए कौन सा चीज़ एक्चुअली एनर्जेटिक रहने के लिए सबसे अच्छा मेडिया नेचुरपैथी जूस होता है व आपको कोई भी चावा के भी खा सकते हो तो सर टोटल विटामिन एंड प्रोटीन्स आ जाता है जिसमें ऐपल गाजर और बीट रूट अभी है तो मिलेगा नहीं दोनों चीज़ किंतु इसमें सारे बैलेंस आ जाते हैं थर्डली आपको जितने लीफी वेजिटेबल है बरसात में लीफी वेजिटेबल भी मिलना मुश्किल होता है जितनी लीफी वेजिटेबल है इसमें अदरक इस जूस बनाओ इसमें अदरक आंवला एलोवेरा डाल के पीना है थर्डली आपको हर एक अच्छा मैंने सुस्त होने के लिए चुस्त होने के लिए एक चीज़ बोल रही जो अभी पाइनएप्पल मिलेगा आपको पाइनएप्पल के जूस के साथ व पाइनएप्पल ऐसे ही चबा के खा सकते हो उसमें आपका एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर विनेगर पंद्रह एम एल एक देर का पाइन उसमें दो तीन लौंग चार पांच बादाम एक चम्मच होनी डाल के खाओ तो एकदम आपको स्वस्थ लगेगा पाइनएप्पल अभी मिलेगा दो मास उसमें ए, टेन एम एल पंद्रह एप्पल साइडर विनेगर चार पांच बादाम दो आ, दो तीन लौंग और एक चम्मच हनी ये डाल के आप खाएंगे आपका ना कोई शरीर में पेन रहेंगे ना कोई चूस मैंने सुस्त लगेगा आपको ऑल टाइम मना हम स्वस्थ हैं ये अभी बरसात में मिलेगा किंतु गाजर बीट एप्पल मिलेगा नहीं गाजर बीट मिलेगा नहीं वो भी अच्छा चीज है जी जी और लिफी वेजिटेबल भी जूस में अदरुक डालना पड़ता है आ, और अभी है। जो भी पियेंगे उसमें थोड़ा अदरक आवला डालना पड़ता है वो भी एंटीबायोटिक का काम कर आ, हा, हा, हा। ठीक है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से हम लोग एनर्जेटिक फील करने के लिए बहुत ही अच्छा जूस जो है आपने बताया एक और कॉलर आखिरी कॉलर हम समझ सकते है हेलो हाँ जी बोलिए नाम बताइए मैं से जी जी बोलिए तो तो के बारे में आ, मैंने पूछा था तो, जी जी, जी था एक के गिलास में पानी लेकर उसमें डालकर डाल के उसको धुला उसको आग को ब्लिंक जी जी जी एक्चुअली में क्या है ये आपको ब्लिंक होगा आई कप मिलता है दुकान में मेडिकल स्टोर में आई कप ले लीजिए और त्रिफला जो चूरन हाँ, है, चूरन उसको छान लेना छान लेना है पानी में डाल के उसको थोड़ा मसलने के बाद वो पानी छान के वो आपके प्लास्टिक वाला आई कप में डालना है फिर उसमें आग डुबा के आपको जो है उसको ब्लिंक करना है उसकी अच्छी तरह से धुलाई करना है तो आप एक बार फिर से समझ लेना अच्छी तरह से और ब्लिक करना मतलब आई कप में आप जो है पला का पानी से धुलाई करना है जब भी आना जाना आप करते हैं बाहर गए फिर आए अंदर तो उस समय आपको ये करना है और फिर बाद में डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको गाजर कंटिन्यू करना जितना ज़्यादा आप गाजर खा सकते हो विटामिन ये अगर आपके अंदर बढ़ जाता है तो आपकी रोशनी जो है अच्छी हो जाती है नंबर्स कम हो जाएंगे तो ये दो प्रयोग प्लान करके आप देखिएगा फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर साहब से हम फिर से मिलेंगे तो उस समय फिर डॉक्टर साहब से और बात कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही okay, अच्छा बहुत ही अच्छा आपने दिया बहुत बहुत अच्छे जो टिप्स आपने बताए हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इन सारी चीज़ों को लिख कर रखे होंगे और कभी कुछ मिस हो गया तो फिर से डॉक्टर साहब हमारे okay. साथ जुड़ेंगे अगले okay. एपिसोड में तब okay. हम बात करेंगे तो आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद में कुछ नई बातें लेकर हम वापस आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए